कर्म चेतव्यवचनाद कौमे अहम किं विशेषि पूर्व पूर्वतर कृतमी उच्यते यस्मदम्य कर्मि कथम किेति कवय मोहितावक्षा यज्ञा से शुभार। किं, कर्मा, किं कर्मा कवयो मोक्ष्यसे शुभा किव मेधावि अस्कर्माश मोहिता ते अभ्यम अहम कर्म अकर्म च प्रवक्ष यज्ञा विदि कर्मादि अशुभात संसारात।